श्री गर्गसहिता विश्वजीत खंड उनतालीसवां अध्याय शकुनी के माया में अस्त्रों का प्रद्युम्न द्वारा निवारण तथा उनके चलाए हुए श्री अस्त्र से युद्धस्थल में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव नारद जी कहते हैं महाराज शकुनी ने फिर उठकर जब अपनी सेना का विनाश हुआ देखा तब उसने लाख भार के समान भारी धनुष हाथ में लिया राजन उस प्रचंड विक्रमशाली कोदंड पर तीखा बाण रखकर बलवान धैत्यराज शुकनी ने रणभूमि में प्रद्युम्न से कहा शुकनी बोला राजन इस भूतल पर कर्म ही प्रधान है महत्कर्म ही साक्षात गुरु तथा सामर्थ्यशाली ईश्वर है यहाँ कर्म से ही उच्चता और नीचता प्रकट होती है तथा उस कर्म से ही विजय और पराजय होती है जैसे सहस्त्रों गाँवों के बीच में छोड़ा हुआ बछड़ा सत्पुरुषों के देखते देखते अपनी माता को ढूंढ लेता है वैसे ही जिसने भी शुभ शुभ कर्म किया है उसके द्वारा किया हुआ कर्म सहस्त्रों मनुष्यों के होने पर भी उस कर्ता को ही प्राप्त होता है इसके अनुसार मैं सुदृढ़ कर्म करके उसके द्वारा अपने शत्रु स्वरूप तुमको अवश्य जीत लूंगा इसके लिए मैंने शपथ खाई है तुम भी शीघ्र ही इसका प्रतिकार करो जिससे इस भूमि पर तुम्हारी पराजय न हो प्रभुम्न के उन्होंने कहा दैतराज यदि तुम कर्म को प्रधान मानते हो तो यह भी जान लो कि काल के बिना उसका कोई फल नहीं होता कर्म करने पर भी उसके पाक या परिणाम में कभी कभी विघ्न उपस्थित हो जाता है अतः श्रेष्ठ विद्वान पुरुषों ने या समय को ही माना है। सुनो, कर्म के परिपाक का अवसर आने पर भी कर्ता के बिना उसका फल नहीं प्राप्त होता इसलिए श्रेष्ठ पुरुष कर्ता को ही प्रधान मानते हैं कर्म और काल को नहीं कुछ लोग योग अर्थात उपाय को ही प्रधान मानते हैं क्योंकि उसके बिना भूतल पर कोई भी कर्म और उसके फल की सिद्धि नहीं हो सकती काल कर्म और कर्ता के रहते हुए भी योग के बिना सभ्य हो जाता है योग कर्म कर्ता और काल के होते हुए भी विधि ज्ञान के बिना सभ्यर्थ हो जाता है जैसे परिणाम के प्रकार आदि का विचार किए बिना फल का यथावत साधन नहीं होता योग कर्म कर्ता काल और विधि ज्ञान के होने पर भी ब्रह्म पुरुष के बिना कुछ भी नहीं होता इसलिए मैं उन परिपूर्णतम भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनसे अखिल विश्व का ज्ञान होता है सुख बोला हे महाबाहु प्रद्युम्न तुम तो साक्षात ज्ञान के निधि हो तुम्हारे दर्शन मात्र से मनुष्य के तार्थ हो जाता है जो तुम्हारा संग पाकर प्रतिदिन तुम वार्तालाप करते हैं उनकी महिमा का वर्णन करने में तो चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं नारद जी कहते राजन योग कहकर मायावी और बलवान दकुनी ने मायासुर से सीखे हुए रौरवास्त्र का संधान किया राजन उस अस्त्र से बड़े बड़े नाग दंदसूक और विषैले विच्छू करोड़ों की संख्या में निकले वे सबके सब बड़े विकराल और रौद्र धारी थे उनके द्वारा ढसी हुई सारी सेना उनके फुपकारों से मतवाली हो गई यह देख परम बुद्धिमान प्रद्युम्न ने गणुरास्त्र का संधान किया उस अस्त्र से कोटि कोटि घरों निकल नीलकंठ मोर तथा अन्य भयानक पक्षी उस दैत्य के देखते देखते प्रकट हुए उन पक्षियों ने उस युद्ध में नागों दंद तथा वृक्षों को निकल लिया फिर वे तीखी चोच और बड़ी पाख वाले पक्षी छड़फर में अदृश्य हो गए राजन तब उस रणदैत्य शकुनी ने भी राक्षसी गांधर्वी गौह की और पैशाची माया का संधान किया उन बाणों से निकले हुए विकराल और काले रूप वाले करोड़ों भूत और प्रेत वहाँ अंगारों की वर्षा करने लगे उस तामसी और पैसाची माया को जानकर विलासी श्री कृष्ण कुमार मीनध्वज प्रद्युम्न ने तत्वास्त्र का संधान किया राजन उस बाण से करोड़ों विष्णु पार्षद प्रकट हुए जिन्होंने उस पैशाची माया को वैसे ही नष्ट कर दिया जैसे गरुण नागिन को नष्ट कर दे तब उस मायावी दैत्य ने पुनः गौरकी माया का संधान किया जिससे गर्जन तर्जन करते हुए करोड़ों भयानक मेघ प्रकट हुए ये मल मलमूत्र रक्त मेदा मज्जा और हड्डी की वर्षा करने लगे महाराज उस गौ की माया को जानकर भगवान प्रद्युम्न हरि ने उसके विनाश के लिए बाण पर शुकर का संधान किया उस बाण से घर ध्वनि करने वाले भगवान यज्ञवाराह का प्रागट्य हुआ वे वेग से अपनी सटाएँ गर्दन के बाल हिलाकर तीखी तीखीदार से बादलों को विजर्ण करते हुए उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे मत गजराज बांस के वृक्षों को तोड़ता फोड़ता शोभा ने रणमंडल में गांधर्वी माया प्रकट की युद्ध अदृश्य हो गया और वहाँ सोने के करोड़ों महल खड़े हो गए तत्पुरुषों के सत्पुरुषों के देखते देखते वे स्वर्णमय भवन वस्त्रों और अलंकारों से सज गए वहां विद्याधरिया और गंधर्व नाचने गाने लगे नरेश्वर मृदंग ताल और वाद्यों के मोहक शब्दों तथा राग युक्त हावभाव और कटाक्षों द्वारा लोगों को संतुष्ट करती हुई सोलह वर्ष की कमलनैनी मनोमोहिनी सुंदरी रमणिया वहां प्रकट हो गई उनके रूप लावण तथा राग से जब समस्त वृष्णिवंशी पुरुष मोहित हो गए तब उस मोहिनी गांधर्वी माया को जानकर उसके निवारण के लिए महाबली प्रद्युम्न ने रणभूमि में क्रोध से भरे हुए मायावी दैत्य राजनी ने राक्षसी माया का संधान किया राजन फिर तो क्षण भर में सारा आकाश पंखधारी पर्वतों से आच्छादित हो गया अंधकार छा गया मानो प्रलय काल में मेघों की घोर घटा घिर आई हो आकाश से चारों ओर जले वृक्ष प्रस्तरखंड हड्डियां, धड़ रक्त गदाएँ परिघ खड्ग और मूसल आदि बरसने लगे विदय राज पर्वत मेघों के समान आकाश में घूमने लगे हाथियों और घोड़ों को अपना भक्ष बनाते हुए सैकड़ों राक्षस और यात्र धान हाथों में शूर लिए काट डालो फाड़ डालो इत्यादि करते हुए होने लगे। रणमंडल में बहुत से सिंह याघ्र और वराह दिखाई देने लगे जो अपने नखों द्वारा हाथियों को विदिर्ण करते हुए उनके शरीरों को चबा रहे थे अपनी सेना को पलायन करती देख महाबली प्रद्युम्न ने उस राक्षसी माया को जीतने के लिए नरसिंहास्त्र का संधान किया इससे साक्षात रौद्र रूपधारी भगवान नरसिंह हरि प्रकट हो गए जिनके अयाल चमक रहे थे जीभ लपलपा रही थी तथा तो बड़े बड़े नख और पूछ उनकी शोभा बढ़ाते थे बाल हिल रहे थे मुँह डरावना दिखाई देता था और वे हूंकार से अत्यंत भीषण प्रतीत होते थे रणमंडल में सिंहनाद करते हुए वे खड़े हो गए उनके उस सिंहनाथ से सप्त पाताल और सातों लोगों ही सारा ब्रह्मांड गूंज उठा दिग्गज विचलित हो गए तारे खिसक गए और भूखंड मंडल काँपने लगा वे अपने तीखे नखों से दैत्यों के देखते देखते वृक्षों सहित पर्वतों को आकाश में उठाकर उनकी सेना के बीच भूपृष्ठ पर पटक देते थे राक्षसों को पकड़कर बड़े वेग से फाड़ डालते थे उन नरहरि ने युद्धस्थल में यात्र को अपने पैरों से मसल डाला सिंहों व्याघ्रों और बराहों को तीखे नखों से विदीर्ण करके आकाश में फेंक दिया फिर वे भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए इस प्रकार राक्षसी माया के नष्ट हो जाने पर रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने सम्रांगण में विजयदायक मौलेंद्र नामक शंख बजाया उस समय दुन्दुभियों की ध्वनि से मिश्रित जय जय घोष होने लगा प्रद्युम्न के ऊपर देवता लोग फूल बरसाने लगे अपनी माया के नष्ट हो जाने पर दैत्यराज शुक्नि रथ और सैनिकों के साथ वही अदृश्य हो गया इसके बाद उसने मैं नामक दैत्य द्वारा सिखाई हुई दैत्ययी माया प्रकट की उस समय बिजली की कड़क के साथ हाथी की धूल के समान मोटी जलधाराएं बरस बरसाते हुए तक मेघगण तत्पुरुषों के देखते देखते आकाश में छा गए एक ही क्षण में सारे समुद्र प्रचंड आंधी से कंपित और क्षुभित हो परस्पर टकराते हुए अपने भवरों से समस्त भूमंडल को आपलावित करने लगे उसमें यादवों के आत्मीयजनों से सारे वृक्ष डूब गए या देख समस्त यादव बहुत भयभीत हो गए तथा रामकृष्ण के नामों का कीर्तन करते हुए अपना सारा पराक्रम भूल गए राजेंद्र एक ही क्षण में वे सब लोग चुपचाप पराजित हो गए तब महाबाहु प्रद्युम्न ने प्रचंड पराक्रम के आश्रयभूत को दंड पर बाढ़ रखकर उनके ऊपर सहसा श्री कृष्णास्त्र का संधान किया मिथिलेश्वर उस समय वहाँ कुशस्थली पुरी के प्रातःकालीन करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान उत्कृष्ट तेज पुंज स्वयं इस प्रकार प्रकट हुआ नानो हुआ अपने अभीष्ट अर्थ का मृत्यमान रूप हो वह तेज दसो दिशाओं का अनुरंजन कर रहा था उस परम तेज के भीतर नूतन जलधर के समान श्याम छवि से सुशोभित सुवर्ण में कमल की रेणु के सदृश पीत वसन से समलंकृत भ्रमणों के गुंजारों से निनादित कुंतल राशिधारी वैजंती माला पहने थ्रीवत्त चिन्ह एवं उत्तम कौस्तुभ रत्न से सुशोभित वक्ष वाले प्रफुल्ल पंकज के तुल्य विशाल लोचन चार भुजाधारी श्रीकृष्ण दृष्टिगोचर हुए उनके मस्तक पर सुंदर क्रीड कंठ में मनोहर शोभा के कुंडल झलमला रहे वंशी अत्यंत हर्ष से खिल उठे उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन परमेश्वर को प्रणाम किया मिथिलेश्वर उस समय देवता लोग सब ओर से फूल बरसा कर जोर जोर से जय जयकार करने लगे तत्काल आये हुए सारंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारंग धनुष से छूटे हुए एक ही बाण से लीला पूर्वक शकुनी के प्रत्यंता सहित कोदंड को, को रोष पूर्वक खंडित कर दिया धनुष पर तिरस्कृत हुआ शकुनी युद्ध छोड़कर अपने अस्त्र शस्त्रों का समूह ले आने के लिए चंद्रावती पुरी को चला गया इस प्रकार श्री गिर्घ सहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में श्री कृष्ण का आगमन नामक उन उनतालीसवां अध्याय पूरा हुआ